संक्षिप्त महाभारत वन पर्व ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना तथा भीम भीमसेनादि चारों भाइयों का एक सरोवर पर प्रतिनिधि होकर गिरना राजा जनमेजन ने पूछा मुनिवर इस प्रकार द्रौपदी के जैद्रथ द्वारा हरे जाने से तो पांडवों को बड़ा भारी कष्ट हुआ था अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया वह संपायन जी बोले इस प्रकार द्रौपदी के हरे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजा धीरठिर काम्यक वन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः द्वैत वन में ही आ गए वहाँ सुस्वादु फल मूलादी की प्रचुरता थी तथा तरह तरह के वृक्षों के कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हरिण सिंह खुजलाने लगा दय से वह काष्ट उसके सिंह में फंस गया मृत कुछ बड़े ढिलढोल का था वह उसे लिए हुए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया यह देखकर कर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र की रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहा राजन मैंने अरणी के सहित अपना मंथन काष्ट पेड़ पर टांग दिया था उसमें एक मृग अपना सिंग खुंजलाने लगा इससे वह उसके सिंग में फंस गया वह विशाल मृग चौकड़ी मारता हुआ उसे लेकर भाग गया तो आप उसके खुरों के चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ट ला दीजिए जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप ना हो ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और वे भाइयों से धनुष लेकर मृग के पीछे चले सब भाइयों ने उसे बीधने का बहुत प्रयत्न किया किंतु वे सफल न हुए तथा तो देखते देखते वह उनकी आंखों से ओझल हो गया उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गए और उन्हें बहुत दुख हुआ घूमते घूमते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुँचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए तब धर्मराज ने नकुल से कहा भैया तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष तो देखो नकुल जो आज्ञा कर, कर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देख कर कहने लगे राजन मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखलाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई देता है इसलिए यहाँ अवश्य पानी होगा तब सत्यनिष्ठिधिष्ठी ने कहा तो सौम्य तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ बड़े भाई की आज्ञा होने पर नकुल बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़ी तेज़ी से चले और जल्दी ही जलाशय के पास पहुंच गए वहाँ सारसों से घिरा हुआ यह निर्मल जल देखकर कर विद्यों ही पानी पीने के लिए झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी तात नकुल साहस न करो पहले ही से मेरा एक नियम है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद जल पीना और ले जाना किंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी हुई थी उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की किंतु जो ही वह शीतल जल पिया कि उसे पीते हुए भूमि पर गिर गए नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा सहदेव तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुल को गए बहुत देर हो गए अतः तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आओ सहदेव भी जो आज्ञा ऐसा कहकर उसी दिशा में चले वहां उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा उन्हें भाई के लिए बड़ा शौक हुआ किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी वे पानी की ओर चले उसी समय आकाशवाणी ने कहा ताज सहदेव साहस न करो पहले ही से मेरा एक नियम है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद जल पीना और ले जाना सहदेव को बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की किंतु जो ही उन्होंने वह शीतल जल पिया उसे पीते ही वे भूम पर गिर गए अब धर्मराज ने अर्जुन से कहा शत्रु अर्जुन तुम्हारे भाई नकुल सहदेव गए हुए हैं तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ भैया हम सब दुखियों के तुम ही सहारे हो तब अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और तलवार म्यान से बाहर निकाली इस प्रकार वे सरोवर पर पहुँचे किंतु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लेने के लिए आए हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हैं इससे पुर पार्थ को बड़ा दुख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वन में सब ओर देखने लगे परंतु उन्हें वहाँ कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया तब प्यास से शिथिल होने के कारण वे जल की ओर चले इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कुंती नंदन तुम पानी की ओर क्यों जाते हो तुम जबरदस्ती यह पानी नहीं पी सकोगे यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा जरा प्रकट होकर रोको फिर तुम मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस ही नहीं कर सकोगे ऐसा कहकर अर्जुन ने शब्द वेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया तब यक्ष ने कहा अर्जुन इस वृथा उद्योग से क्या होना है तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे यक्ष के ऐसा कहने पर सभ्यसाची धनंजय ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीते ही गिर पड़े अबकुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा भरत नंदन नकुल सहदेव और अर्जुन जल लाने के लिए बड़ी देर के से गए हुए हैं अभी तक नहीं लौटे तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ भीमसेन बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस स्थान पर आए जहाँ के उनके सब भाई मरे मारे, मारे गए थे उन्हें देखकर भीम को बड़ा दुख हुआ इधर प्यास भी उन्हें बेतरह सता रही थी उन्होंने समझा यह काम यक्ष राक्षसों का है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा इसलिए पहले पानी पी लूँ यह सोचकर वे प्यास से व्याकुल होकर जल की ओर चले इतने ही में यक्ष बोलूठा भैया भीमसेन साहस न करो पहले ही से मेरा एक नियम है मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा भी सकते हो अतुलित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पिया और पीते ही वे भूमि पर गिर गए